प्रति व्या क्या चलीसव दूषकाव पठा जाय औरी व्याज कार्यी जी ओ का छन्द गान्दान्त प्रान्ते अहं ईश्वरे कथ्य संस्कृतभाषा कुर्वन् एव अस्मिन् सन्ताहे सर्वाणि सर्वाणि वैदोक्ता एव अमुना प्रकारेण इतः अस्मात् प्रकार अस्ति भवति नवैकसम्बन्धिक लिप्यते नरे नयि पदार्थम् मनुष्य यह इस संसार में कर्म आई धर्म सवेरों कहीं काम कर्मों को पूर्व करता हुआ एवं ही शता सौ समी विशेष जीवन की इच्छा है एवं इस प्रकार धर्मताओं में समा समान स्वयं तुझ नरे यहां को राय हरे जीवन के इच्छुक हुए कर्म अधर्मिक अवैधिका में कर्म न होता इतना इससे जो अन्य था और प्रकार से निकल लगाने का अभाव नहीं होता है भावार। मनुष्य आरक्ष को छोड़कर सब देखने वाले न्यायाधीश पर आत्मा और कर्मेय के उसकी आज्ञा को मारकर जिन कर्मों को करते हुए अतु कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन ऐसी से विद्या और अच्छी शिक्षा का उत्पादन के रूप में प्राक्रम को बढ़ाकर हर प्रवृत्ति को हटाए इस आहार विहार से सौ वर्ष की आयु को प्राप्त होने जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मो में चेता करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है इसी वेद स्वास्थ्य वेद मंत्र में कर्म करने का उपदेश दया पूर्वे कर्माणि पूर्वन् एव इह कर्माणि कर्मो कोते हे हि िजी विशेष व्यक्ति जीने की इच्छा शतं समाः सौवर्षपर्यन्त एवं त्वयि शुभ कर्म करने के साथ साथ ये लाभ होता है कि भोरे कर्मों से व्यक्ति बच जाता है ध्यान देने की बात है प्रशन सामने आता है क्या ईश्वर कभी विश्राम करता है नहीं। अच्छा ये साधारण रूप से प्रभाव पड़ता होगा व्यक्ति के ऊपर जो लगातार काम करता है वो बड़ा दुखीरे सा होगा पड़ता भी पड़ता होगा. या बचना चाहता है वास्तविक स्थिति कुछ और है कर्म करने से दुख नहीं होता कर्म ईशर कोी दुख होना था। एक चेत् अवश्य ईश्वर को काम करने में नहीं करने हम जो काम करते हैं तो बल लगता है। तो लगता है तो लगता हम दुखी होते हैं। कारण व्यक्ति ये सोचना करता है कि जैसे मैं करता मम और हस्म कठिना प्रतीत हतीशरी हि खा ईश्वर कोक न समजने मानने लगा ईश्वर सर्वशक्ति मान है और चाहे जो कुछ कर सकता है ईश्वर को न समझने से ऐसी भ्रांति हुई एक प्रश्न सामने आता है ईश्वर में अनंत बल है अनंत ज्ञान है क्या ईश्वर चाहे जो कुछ कर सकता है ये प्रश्न सामने आता है कुंभ के मेले पर बड़े बड़े उपदेशक उपदेश देते देखे गए और हजारों की संख्या में लोग सुनने वाले होते हैं कुंभ का मेला जो या बोलते प्रयाग जिसमें मैंने देखा लगभग एक करोड़ व्यक्ति उपस्थित थे और वहां पर मैंने उपदेश सुना था कि ईश्वर जो कुछ भी करना चाहे सब कुछ कर सकता है उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है ये ईश्वर के विषय में लोगों दो, की धारणा बनी हुई और वैदिक परंपरा में महर्षि दानंद जो हम हमारे सामने रखी उसमें ये बात इस रूप में बिल्कुल नहीं मानी जाती ईश्वर चाहे जो कुछ नहीं कर सकता एक प्रश्न है आपके सामने कभी विचार करना क्या बिना कारण के ईश्वर कार्य कर सकता है अर्थात उपादान कारण के बिना उपादान से बनने वाली चीजों को बना सकता है ये प्रश्न उत्तर विना उपादनकाल के ईश्वरी नहीं कर सकता ये कम लोगों कमलो मिलेगा आत्मा से देखो। इ अनन्त बल वे व्यक्तिमाने ये कहणा कि बिना उपादन के कुचनता उ लगेगा नहीं लगेगा जी घबरा जाएगा व्यक्ति आप करके देख लो पक्का जान ही नहीं है तो घबराएंगे आप इतना बलवान अनंत बल अनंत शान अनंत क्रिया ऋषि है और उसके सामने ये कहता कहना कि शू बिना उपा के कुछ भी नहीं कर सकता वो सोचता इस सो और नाराज होगा इससे आप भी इससे डरते तो होंगे कभी नहीं करते डर दो तरह का होता है एक तो ईश्वर हमको कर्म का फल देगा दे इसलिए बुरा कर्म न करो ऐसे तो डरना चाहिए छोड़ेगा नहीं फिर कहीं तो घूमते घामते कोई वो जो नींबूवादी लगे हुए होते हैं ऐसी कोई चीज कभी तोड़ते तो नहीं आप जी एक बूटा एग व्यक्ति था उसने साधना में लिया और आत्मरीक्षण काल में जो पूछने लगे पूछा गया कि कोई ऐसी चीज तो नहीं करते आप चोरी की कहते हां मैंने चोरी की है कि नींबू तोड़ा आप में से कोई ऐसा तो नहीं करता है जी और ये नींबू तोड़ने की इच्छा चोरी करने की इच्छा हो तो इस तरह डरना चाहिए मैं बुरे कर्म को करूंगा तो फल निश्चित रूप से देगा तुरंत ध्यान देना जैसा इस है वैसा कहने में डरना चाहिए अन्तराष्ट्रिय मिला जैसा ईश्वर है वैसामी लि हे ईश्वर आपना प्रकृति परमाणु के, के, के सूर्य चन्द्रमा शरीर को नहीं बना सकते ईश्वर डरना चे तु ध्यान देना ईश्वर का समर्थ्य है अनन्त बल है औरसे प्रेरणा देते है लगात कर्म कर्ता इस्ति आधिक कर अन्त कर्म कता एकण्ड पी सोता आरमी कर्ता वे भजन गायाते क्याी गाया, क्या गाया लगात परमात्मा है वो सो ज <laughs> धर्म क्या चीज ईश्वर का जो स्वभाव है वही धर्म अब देखो कुछ तो सुनते हैं, कुछ इधर उधर मुंह करते हैं क्या समझ मारा बोलो ईश्वर का जो स्वभाव है शिक्षा में यही बात होती है जब हम सीखते हैं तो एक एक बात को पकड़ते चलो नीतों को निकल जाएंगे छह बात कही देखो ईश्वर का जो स्वभाव है गुण है ईश्वर की क्रियाएं हैं ईश्वर का जो कर्म है अर्थात ईश्वर जो चाहता है ईश्वर का जो आदेश है वही धर्म है अब यह कहा गया पूर्वन एवं कर्माणी कर्म करते हुए यही दीनी की इच्छा करो अब ध्यान दो ईश्वर कितने दिनों से करता चले आ रहा है कितने दिनों में अनाधिकाल से कर्मकर्ता चला आ रहा है और कब तक करेगा ये अच्छा उबता क्यों नहीं थकता ही नहीं अच्छा आप प्रतिदिन चैनी की दाल खाते रहो यहां उबोग या गया नहीं उबोग ऊग <laughs> <laughs> जाता न करते करते रोगोगे या ऊबोगे विश्रमले न विश्रमो न उग न विश्रम मम थाता बे मनते सोने के समय सो जा वगता वा उगाता इच्छा नेति कर्तु वर्ली कु उगाता आरम का मिले भगवान् अपने पसंद भाई जी ने एक बात रखाई फरला अवस्था में तो भगवान विश्राम कर ही देता होगा फरला अवस्था में भी नहीं को मुक्ति का जगह भुगाता है बेचारे को उसका अवकाश नहीं मिलता उस समय ही उनको मुक्ति का शुक्र भुगाना और फिर शौच करके जन्म देना जलाना देखो बेचारा शब्द का प्रयोग तो मैंने भाषा के प्रवाह में कहा कि बेचारे का ईश्वर है जानी है तो ध्यान देना वो उगता नहीं और याद रखो इसे एक बात और देख कि अच्छे कामों से कभी उबरा ही नहीं हम बीस वर्ष क्या तीस वर्ष हो गए योग दर्शन को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं फिर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं पर उगते नहीं, नहीं अच्छा पांच महीने से उगता व्यक्ति कभी ये अपना पानी नहीं देगा अच्छा अन्न खाने से उगता है व्यक्ति ये अलग बात है एक अन्न को खाता खाता रुचि कम हो जाए पर उसमें रस आता है उसको खाता ही रहता है और हवा लेने से उगता है व्यक्ति नहीं उग स नहीं तो व्यक्ति को अपना स्वभाव बना लेना चाहिए ये कर्म कर देगा ईश्वर का अनुकरण कर ईश्वर कर्म करता ही रहता एक बात और इसमें बदलाई उन्होंने कहा कि देखो अच्छे कर्म करते जाओ तो परिणाम होगा कि बुरे कर्म से बच जाओ जो व्यक्ति अच्छे काम में दान देता है उसका धन जो है बुराई खर्च नहीं होता ईश्वर तक जो भगवती विकस वित्त की तीन गतियां होती है दान भोग और नाश अब कहने रहे पहले दान का नंबर है दान ना भी दे सको तो खाद मुझे कम से कम <laughs> वो हरियाणा के लोग गाया करते थे तो एक वाक्य था वो यूं था जैसा ड्रहवा खड़ा खेत में खाए ना, ना इसके आकार में यहां बनाते हैं खेती करने वाले गुजरात वाले बनाते हैं ये बालक साहब बनाने के लिए आपके अच्छे है पूजा बना दी दिया वो पशुओं को मेरे गाली को ना दो खाता है स्वयं और मैं अब ये कंजूज लोग ना दो धन को खाए और मैं खाए बाय एक बड़ी लोग कथा सुनाई थी आलसीय की जीव जनोतरे से सुना रहे थे कि एक व्यक्ति आलसी पड़ा था पढ़ा रहा पढ़ा रहा उसके पास में बेर गिर गया ऊपर होगा बेर का वृक्ष हो से दूसरे ने कहा तुम मेरे मुंह में बेर डाल दो <laughs> मेरे मुंह में देर डाल देना नहीं डालता <laughs> तो कहीं तो नहीं बताते हैं कथा में तो कल्पना कर ली जाती है तो कहेंगे बहुत आलसी है कहता है आज इतना है कि कल मेरे मुंह को कुत्ता चार्ट है मेरे कुत्ते को भी नटा है <laughs> तो आज भी की तो हालत ही है पढ़े रहेंगे पढ़े रहेंगे कुछ नहीं करना तो बंद हो याद रखो अत्यंत परिश्रम कर। और करो? करो और ऋषि ने कहा व्याख्या में क्या करो शुभ कर्म करो और शुभ कर्मों में भी यहां तक आके निष्काम कर्म धीरे धीरे शुभकर्म व्यक्ति वैले सकोता लौकिक है लौकिक क्षेत्र में गीर्ति के लिए के लिए अच्छे कर्म के चे अच्छी बात अच्छे काम दान कालान्तरं व्यक्ति धीरे धीरे सकस्य उटके निष्कर्म पकडता और निष्कर्म व्यक्ति को योगी बना देता बहु सी बात मन्त्रि और ये भी कहा कि करने परिश्रमसां आयु आ बा ये भी संकेत दे के लोगि भ्रम पडे रतेखे जी भगवान् आयु विस्कि करी है क्षणो हि न क्षणभर को जी सकता न पे मर सकता ये इ मान्यता की वेद क्याख्यान मे सुनो बार बा सुनो ब आग दीर्घायु बनाओ ब्रह्मचर्य दीर बन के पालन से दीर्घायु बन जाओ तो इस मंत्र में यह बात भी कही गई कि ब्रह्मचर्य के पालन से सैकड़ों वो और आयु को बढ़ाए तो हम योग सीखने वाले को करें और ज्ञान कर्म उपासना तीनों को साथ दें यदि आप कोई कर्म नहीं करते निष्काम कर्म नहीं करते तो कभी भी सच्चे ज्ञानी नहीं बन सकते कभी भी सच्चे योगी नहीं बन सकते इसलिए जान बूझ के निष्काम कर्म करते रहना आप यहां आखिर में कोई काम करते हो दूसरे को नहीं करते है जी? कुछ भी नहीं करते है इतना तो कर लेते हो कई लोग क्या करते हैं झाड़ू ना हो तो अपने कपड़े से उस कूडे को सरका के दूसरे के करसे के का बातया उ कूडे कोर्यारे नोकर ली वो रोज ठोकरीकोकरी दूसरे दिन फेले हा ये लग गूसरे दिने दस्स दिन ताता ईाते एक नीकर आज की व्यक्तियों की कथा है तो इसलिए योगी बनने के लिए निष्काम क्रम जानबूझ के करने पड़े पढ़ाने का करो शरीर से करो और कोई न कोई काम ले लो और उसको करते हुए लौकिक फनों की मत रखो अब बयान